हरि हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे आधुनिक चिकित्सकों के राय यूरोप के प्रतिष्ठित भैसेजिक व्यक्ति भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं डॉक्टर निकोल कहते हैं यह एक तथा दैहिक तत्व है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं शुद्ध तथा जीवन में सूक्ष्म स्नायु तथा मांसपेशी उत्कों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है मनुष्य का यह पीरिय वापस ले जाने तथा उसके शरीर में विस्तारित होने पर विस्तारित होने पर उस व्यक्ति को निर्भीक बलवान सासी तथा वीर बनाता है यदि इसका अव्यय किया गया तो वह उसको इसत्र दुर्बल तथा क्रिश कलेवर काम उत्तेजनशील तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विक्रत तथा स्नायु तंत्र को जनक करता तथा उसे मृगी तथा अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है जनन इंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है यदि व्यक्ति में शुक्राव अनवरत होता है तो वह तो या तो निष्कमण करेगा या पुनर पुनर्वशोषित होगा परम तथा आध्यावसाय वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह पता चला है कि जब कभी भी ऋत स्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार उसका शरीर में पुनर पुनर्वशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है डॉक्टर डीओ लुई विचार है कि शारीरिक बल मानसिक ऊर्ज तथा बौद्धिक को साग्रता के लिए तत्व यानी वीर का संरक्षण परमावश्यक है एक अन्य लेखक डॉ. ई.पी. मिलर लिखते हैं, शुक्र सराव का सभी स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है ये प्राय सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र सराव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं यदि ये नष्कर्ष ठीक है तो इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य जीवन परम आवश्यक है हरि ओम। अब आप सुनेंगे मन प्राण तथा वीर्य। मन प्राण तथा वीर्य एक ही श्रृंखला की तीन कड़िया हैं। ये जीवात्मा रूपी प्राशाद के तीन स्तंभ है इनमें से एक स्तंभ मन प्राण अथवा वीर्य को नष्ट करे तो संपूर्ण भवन ध्वस्त हो जाएगा मन प्राण तथा वीर्य एक ही हैं। मन पर नियंत्रण द्वारा आप प्राण तथा वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं प्राण पर नियंत्रण द्वारा आप मन तथा वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं वीर्य पर नियंत्रण द्वारा आप मन तथा प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं मन प्राण तथा वीर्य एक ही तार से जुड़े हुए हैं यदि मन को नियंत्रित कर लिया गया तो प्राण तथा वीर्य स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्राण, यानी कि श्वास को रोक देता है अथवा उसका निरोध करता है वह मन की क्रिया तथा वीर की गति को भी नियंत्रित कर देता है पुनः यदि वीर को नियंत्रित कर लिया जाता है तथा उसे शुद्ध विचार तथा विपरीत कर लिए मुद्रा था सर्वांगासन तथा शीर्षासन तथा प्राणायाम के अभ्यास से ऊपर की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित किया जाता है तो मन तथा प्राण समेव नियंत्रित हो जाते हैं मन दो वस्तुओं अथवा अर्थात मन के प्राण के स्पंदन तथा वासनाओं से गतिशील अथवा क्रियाशील बनता है जो मन है दो वस्तुओं अर्थात प्राण के स्पंदन था वासनाओं से गतिशील अथवा क्रियाशील बनता है जहां मन अंतरलीन होता है वहां प्राण निरुद्ध होता है और जहां प्राण स्थिर होता है वहां मन भी अंतरलीन होता है मन तथा प्राण तथा प्राण व्यक्ति उसकी छाया की भांति अंतरंग साथी हैं। यदि मन तथा प्राण को नियंत्रित ना किया जाए तो सभी इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रिया स्वस्व में व्यस्त रहती है जब व्यक्ति का उत्तेजित होता है तब प्राण चलायमान हो जाता है उस समय शरीर मन के आदेशों का वैसा ही पालन करता है, जैसा एक सैनिक अपने सेनापति के आदेशों का पालन करता है प्राण वीर को गति देता है वीर चलायमान हो जाता है वीर नीचे की ओर उसी प्रकार स्खलित हो जाता है जिस प्रकार वायु के प्रबल झोंकों से वृक्षों से फल फूल तथा पत्ते गिर जाते हैं अथवा मेघ से फूट कर वर्षा का जल नीचे करने लगता है यदि वीर्य नष्ट हो गया तो प्राण अस्थिर हो जाता है प्राण शुभ हो जाता है मनुष्य अधीर हो जाता है तब मन भी समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता मनुष्य चलचित हो जाता है और उसमें मनोवैकल्प आ जाता है जब प्राण को स्थिर कर दिया जाता है तो मन भी स्थिर हो जाता है यदि वीर्य स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है यदि दृष्टि स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है अतः प्राण वीर्य तथा दृष्टि को नियंत्रित करें ईश्वर रस है रसो वही रस वीर्य है रस या वीर को प्राप्त कर ही आप नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं रसु, व्याम लब्धवा, आनंदी भवति जीवन के इस प्राणभूत शत्व के महत्व तथा उपयोगिता को पूर्ण रूप से समझें वीर परम शक्ति है वीर परम धन है वीर ईश्वर है वीर सीता है वीर्य राधा है वीर दुर्गा है वीर चलायमान ईश्वर है वीर्य सक्रिय संकल्प शक्ति है वीर्य आत्मबल है वीर्य भगवान की विभूति है भगवान गीता में कहते हैं पौरुषम नृषु अर्थात मनुष्यों में मैं पुरुषत्व हूं वीर्य जीवन विचार बुद्धि तथा चेतना का सत्व है अतः प्रिय भाइयों वीर की बहुत ही सावधानी से रक्षा कीजिए हरिओम द्वितीय खंड ब्रह्मचर की महिमा अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर का अर्थ ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है व्य जिससे ब्रह्म अथवा आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है इसका अर्थ है वीर पर अधिकार वेदों का अध्ययन तथा भगवत चिंतन ब्रह्मचर्य का परभाषिक अर्थ है आत्मसंयम विशेष रूप से जनन इन्द्रिय पर अधिकार अथवा पूर्ण नियंत्रण अथवा विचार वाणी तथा कर्म में का मुक्ता से मुक्ति पूर्ण जीतेन्द्रियता केवल मैथुन से ही नहीं अपितु अपतु रत्यात्मक प्रकटीकरण हस्त मैथुन शमलिंगी कामी क्रियाएं तथा यौन विकृत आचरणों से अलग रहना है इसके अतिरिक्त इसमें काम विषय कल्पनाओं तथा कामोद्दीपक दीवा शपन में निरति से चिरस्थाई स्थायी निवृत्ति का भी समावेश होना चाहिए सभी प्रकार की यौन विकृतियों तथा हस्तमैथुन गुदा मैथुन, मैथुन आदि विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों का पूर्ण रूप से मूल उच्छेदन करना चाहिए वे स्नायु तंत्र में पूर्ण खराबी तथा अपरिमेय दुख उत्पन्न करते हैं ब्रह्मचर्य विचार वाली तथा कर्म की पवित्रता है ब्रह्मचर अविवाहित जीवन तथा इंद्रिय निग्रह है ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन यापन का व्रत है ब्रह्मचर्य केवल कुरापन नहीं है इसमें जनन इंद्रिय का ही नहीं वरन विचार वाणी तथा कर्म से अन्य समस्त इंद्रियों का निग्रह समाविष्ट है ये ब्रह्मचर की व्यापक व्याख्या ब् है निर्वाण धाम का द्वार अखंड ब्रह्मचर्य है पूर्व ब्रह्मचर्य स्वर्गिक आनंद राज के द्वार खोलने की सर्व कुंजी है प्रारंभ होता है कामवासना तथा कामुक विचारों से सर्वथा मुक्त रहना ही ब्रह्मचर्य है यथार्थ ब्रह्मचारी स्त्री कागज कास्ट अथवा पाषाण को स्पष्ट करने से कुछ भी भेद अनुभव नहीं करता है ब्रह्मचर पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए आवश्यक है भीष्म हनुमान लक्ष्मण मीराबाई सुलभा तथा गार्गी ये सभी ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित थे केवल पास्विक मनोविकार पर नियंत्रण ब्रह्मचर नहीं है ये अपूर्ण ब्रह्मचर है आपको अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है कान जो अश्लील कहानियां सुनना चाहते हैं, कामुक नेत्र जो तेजक पदार्थ को देखना चाहते हैं, जिव्या जो दीपक पदार्थों का स्वाद लेना चाहती है तथा त्वचा जो तेजक पदार्थों का स्पर्श करना चाहती है कामुक दृष्टि से देखना नेत्रों का व्यविचार है तेजक विषय को सुनना कानो का व्यविचार है तथा कामोद्दीपक बाते करना का व्य विचार है हरिओम अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर के आठ विच्छेद आपको सावधानी पूर्वक आठ प्रकार के भोगों से बचना चाहिए यह है दर्शन अथवा स्त्रियों को कामुक अभिप्राय से देखना स्पर्शन अथवा उन्हें स्पर्श करना केली अथवा सविलास क्रीड़ा करना कीर्तन अथवा अपने से विपरीत लिंगी के गुणों की प्रशंसा करना भाषण अथवा एकांत में संलाप करना संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय करना अथवा अथवाकरण की कामना से अपने से विपरीत लिंगी के निकट जाना तथा क्रिया निवृत्ति अथवा वास्तविक संभोग क्रिया ये आठ प्रकार के भोग अखंड ब्रमचर्य के अभ्यास में एक प्रकार से आठ विच्छेद है आपको बड़ी सावधानी सच्चे प्रयास तथा सजग अवधान से इन आठ अंतरायों से बचना चाहिए जो व्यक्ति इन सभी विच्छेदों से मुक्त है वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है एक सच्चे ब्रह्मचारी को इन सब आठ विच्छेदों का निष्ठुरता पूर्वक परिहार करना चाहिए ब्रह्मचारी को कामुक दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए उसे बुरी भावना से किसी स्त्री को स्पर्श करने अथवा उसके निकट जाने की इच्छा नहीं करनी ना, तो ना अपने मित्रों के समक्ष किसी स्त्री के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए उसे स्त्री से एकांत में वार्ता नहीं करनी चाहिए और ना उसके संबंध में चिंतन ही करना चाहिए उसे स्त्री से यौन सुख की विषय वासना नहीं रखनी चाहिए ब्रह्मचारी को मैथुन से अवश्यमेव बचना चाहिए यदि वह उपर्युक्त नियमों में से किसी को भी भंग करता है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करता है यद्यपि प्रथम उक्त सात प्रकार के मैथुन वीर की वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते तथापि वीर रक्त से पृथक हो जाता है और अवसर प्राप्त होते ही स्वन में अथवा अन्य किसी विधि से निकल जाने का प्रयास करता है प्रथम सात प्रकार के मैथिनों में व्यक्ति मन से ही उपभोग करता है साधकों को काम विस्तृत चर्चा में लिप्त नहीं होना चाहिए उन्हें स्त्री के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए यदि स्त्री का विचार प्रकट हो तो अपने इष्ट देवता की मूर्ति अपने मन में लाए मंत्र का जोर से जब करें कामक दृष्टि कामुक विचार स्वप्न ये सभी ब्रह्मचर भंग अथवा ब्रह्मचर से पतन है आपकी दृष्टि शुद्ध हो दृष्टि दोष त्याग दें कामुक दृष्टि स्वयं में ब्रह्मचर भंग है इससे अंतराव होता है वीर अपने तंत्र से पृथक हो जाता है सभी स्त्रियों में माकालिक का दर्शन करें उदात दिव्य विचारों का पोषण करें जब तथा ध्यान नियमित रूप से करें आप ब्रह्मचर्य में जाएंगे हरिओम अब आप सुनेंगे शारीरिक ब्रह्मचर तथा मानसिक ब्रह्मचर्य यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है मानसिक ब्रह्मचर अधिक महत्वपूर्ण है आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं किंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना चाहिए मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है यदि विचार अपवित्र होंगे तो काम आवेग बहुत प्रबल होगा ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम इस तो तो शरीर पर नियंत्रण रख रखिए। प्रथमता का अति से अभ्यास करना चाहिए। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए मानसिक भ्रमचर शनाई शन प्रवृत्त होगा विशेष में वास्तव में निरत होने की अपेक्षा कम से कम कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य में अच्छा है यदि आप अपने जग अपने जप तथा ध्यान में डटे रहे तो शनि शन विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और अंतोगत गतवा मन पर भी अपरोक्ष नियंत्रण हो जाएगा मैथुन अथवा यौन संपर्क सभी बुरे विचारों को पुनर्जीवित करता तथा उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है थमता शरीर का नियंत्रण करना चाहिए प्रथम शारीरिक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य को करना चाहिए, तभी आप आप मानसिक मानसिक शुद्धता अथवा में सफल हो जाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हों, किंतु स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना अथवा यौन आकर्षण नहीं होना चाहिए जब आप किसी स्त्री को देखे अथवा जब आप स्त्रियों के संगति में हो तब आप में कोई असद विचार भी नहीं उठना चाहिए आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित हो गए आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया विचार वास्तविक कर्म है एक दुर्वासना चार कर्म के समान है वासना कर्म से भी अधिक है किंतु किसी व्यक्ति को वास्तव में मार डालने तथा व्यक्ति को मार डालने को सोचने में वास्तविक करने करने तथा किसी महिला के साथ संभोग का सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शन अनुसार व्यक्ति को को मार डालने को सोचना अथवा मैथुन करने को सोचना वास्तविक कर्म है यदि मन में एक भी अशुद्ध कामक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते तब आप ऊर्धवरेता ऐसा व्यक्ति नहीं कहला सकते जिसमें वीरशक्ति शक्ति दिशा की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित होती है जहां वह शक्ति के रूप में संचित रहती है एक भी असुद्ध विचार रहने पर वीर की नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है प्रलोभनों तथा तो बीमारियों में भी मानसिक भ्रमचर की स्थिति को बनाए रखना चाहिए तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे रोग काल में तथा आपके इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के समय में भी इंद्रियां विद्रोह करना प्रारंभ कर देती हैं। यदि आपके मन में कामुक प्रगति के विचार उठते हैं तो यह प्रच्छद्र कामवासन की कारण है धूर्त तथा कूटनीतिक मन स्त्री को देखने तथा उससे वार्तालाप के द्वारा मूक तुष्टिकरण चाहता है चोरीशिपे अथवा अनजाने मानसिक मैथुन घटित घटित होता है आपको घसीटने वाली शक्ति प्रच्छत्र का वासना है काम का पूर्ण रूप से उदात्तीकरण नहीं हुआ है प्राणमय कोष को नवीन रूप नहीं दिया गया है तथा उसका पूर्णता शोधन नहीं किया गया है यही कारण है कि आपके मन में अशुद्ध विचार प्रवेश करते हैं जब तथा ध्यान अधिक करें समाज के किसी भी रूप से रूप में निस्वार्थ सेवा करें आपको शीघ्र ही शुद्धता उपलब्ध होगी आप शुद्धता अथवा ब्रह्मचर रूपी जल तथा दिव्य प्रेम रूपी साबुन से अपने मन को स्वच्छ करना सीखें। आप साबुन तथा जल से केवल शरीर का प्रक्षालन करने से अंतर में शुद्धि बनने की कैसे आशा कर सकते हैं आंतरिक शुद्धता शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य में जीवन अविच्छिन्न बनाए रखें इसमें ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति तथा साक्षात्कार निहित है पापमय कर्म की पुनरावृत्ति करके इस भयानक शत्रु का मुक्ता को जीवन का नया पट्टा न दें। मन को पूर्तिया व्यस्त रखें आंतरिक आध्यात्मिक जीवन को इंद्रिय विषयों का गंभीर चिंतन वास्तविक इंद्रिय की अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचाता है यदि साधना के द्वारा मन नहीं किया गया तो वाह इंद्रियों का दमन मात्र आकांक्षित परिणाम नहीं लाएगा यद्यपि वाह इंद्रियां दमित हो जाती हैं तथापि उनके आंतरिक प्रतिरूप जो फिर भी जस्वी तथा सशक्त होते हैं मन से प्रतिशोध लेते तथा अत्यधिक मानसिक विक्षोभ तथा निरंकुश कल्पनाओं को जन्म देते हैं मन ही वास्तव में सभी कार्य करता है आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और तब आप विचार करते हैं तदंतर आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं मन के संकल्प को कार्यान्वित किया जाता है प्रथम संकल्प या विचार उत्पन्न होता है और तत्पश्चात कार्य आता है अतः कामक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें कोई भी स्थान किसी भी समय रिक्त नहीं रहता यह प्रकृति का नियम है यदि एक वस्तु किसी स्थान से हटा दी जाती है, तो तत्काल उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आ जाती है यही नियम आंतरिक मानसिक जगत के विषय में भी लागू होता है अतः कु का स्थान लेने के लिए मन में उदात दिव्य विचारों को आश्रय देना आवश्यक है आपके विचारों के अनुरूप ही आपका गठन होता है यह मनोविज्ञान का एक अपरिवर्तनीय नियम है दिव्य विचारों को मन में आश्रय देने से दुष्ट मन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है हरि ओम। अगले भाग में हम जानेंगे एक सामान्य शिकायत और भी बहुत कुछ तब तक के लिए नमस्ते